हिंदी अनुवाद अध्याय भाग तीसरा मरते शरीर श्लोक पहला हे इंद्र यह शरीर मरणशील ही है यह मृत्यु से ग्रस्त है यह इस अमृत अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है स शरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है सर शरीर रहते हुए इसके प्रियाप्रिय का नाश नहीं हो सकता और अशरीर होने पर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते हे यह शरीर निश्चय ही मृत्य मरणधर्मी है तुम जो ऐसा समझते हो कि मेरा बतलाया हुआ नेत्रादि का आधारभूत संप्रसाद रूप आत्मा विनाश को ही प्राप्त हो जाता है सो उसका कारण सुनो तुम जो यह शरीर देखते हो वह यह शरीर मृत्यु नाशवान है यह मृत्यु से अत अर्थात सर्वदा ही ग्रस्त है कभी कभी ही मरता है इससे यह मृत्य है ऐसा कहने पर इतना भय नहीं होता जितना कि मृत्यु से ग्रस्त अर्थात सर्वदा व्याप्त ही है ऐसा कहने पर होता है अतः वैराग्य के लिए विशेष रूप से कहने के लिए यह कहा गया है कि यह मृत्यु से व्याप्त है जिससे कि किसी न किसी तरह यह देहाभिमान से विरक्त होकर निवृत्ति परायण हो जाए यह शरीर भी इंद्रिय और मन के सहित कहा गया है वह शरीर जागृत आदि तीन स्थानों के संबंध से विदित होने वाले इस अमृत देह इंद्रिय और मन के मरणादि धर्मों से रहित सम्रसाद का अधिष्ठान है आत्मा का अशरीरत्व तो अमृत से इस पद से ही सिद्ध होता है किंतु फिर भी अशरिस्त तो ऐसा जो कहा गया है वह इसलिए है कि वायु आदि के समान आत्मा के सा अवयवत्व और अमूर्तिमत्व का प्रसंग न हो जाए उस आत्मा का यह भोगा दिश्थान है अथवा आत्मा से ईक्षण करने वाले सत से तेज अप और क्रम से उत्पन्न हुआ अधिष्ठान उस अपने उत्पादक की उपलब्धि का अधिकरण है या यो समझो कि इसमें जीव रूप से प्रवेश करके सत्य अधिष्ठान है इसलिए यह अधिष्ठान है जिसका यह इस प्रकार का अधिष्ठान सदा ही वृत्तिग्रस्त और धर्माधर्म जनित होने के कारण प्रिया प्रियवान है उसमें अधिष्ठित हुआ उससे युक्त यह आत्मा शरीर है और शरीर स्वभाव जो आत्मा है उसका वह मैं ही शरीर हूँ और शरीर ही मैं है ऐसा अविवेकात्मक भाव ही स्वशरीत्व है इससे स्वशरी रहते हुए यह प्रिय और, और प्रिया से रहता है है यह बात प्रसिद्ध बाह्य विषयों के संयोग और वियोग मेरे है। ऐसा मानने वाले उस रूप के बाह्य विषयों के संयोग वियोग से होने वाले प्रवाह रूप प्रिय और अप्रिय की अपहति नहीं होती अर्थात उनका विनाश यानी उच्छेद नहीं होता देहाभिमान से उठकर अशरीर स्वरूप विज्ञान के द्वारा जिसका अविवेक ज्ञान निवृत्त हो गया है ऐसे उस भूत आत्मा को प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते इस, इस धातु से प्रिय और अप्रिय प्रत्येक का संबंध है इसलिए प्रिय स्पर्श नहीं करता अप्रिय स्पर्श नहीं करता ये दो वाक्य होते हैं जिस प्रकार की मृक्ष अपवित्रधार्मिक पुरुषों से संभाषण न करे इस वाक्य में संभाषण क्रिया काम आदि प्रत्येक पद से संबंध है वे प्रिय और अप्रिय धर्माधर्म के ही कार्य है कि तो का स्वरूप है अतः उसमें धर्माधर्म का अभाव होने के कारण उनके कार्य प्रिया प्रिय भी दूर ही रहेंगे इसी से उसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते शंका किन्तु यदि अशरीर आत्मा को प्रिय भी स्पर्श नहीं करता तो इंद्र ने जो कहा था कि सषुप्त में स्थित हुआ पुरुष विनाश को ही प्राप्त हो जाता है वही बात यहाँ भी प्राप्त हो जाती है समाधान यह दोष नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ धर्म के कार्यभूत शरीर संबंधी क्रियाप्रिय का प्रतिषेध निरूपण करना इष्ट है अर्थात तो अशरीर को प्रया प्रिय स्पर्श नहीं करते स्पर्श शब्द का प्रयोग आगमा विषयों के लिए ही देखा गया है जैसे शीतस्पर्श उष्ण स्पर्श इत्यादि अग्नि के स्वभावभूत उष्ण और प्रकाश का अग्निशे अग्नि से स्पर्श होता है ऐसा प्रयोग नहीं होता इसी प्रकार अग्नि या सूर्य के उष्ण एवं प्रकाश के समान आत्मा के स्वरूपभूत आनंद प्रिय का भी यहाँ प्रतिषेध नहीं है क्योंकि ब्रह्म विज्ञान एवं आनंद स्वरूप है आनंद ही ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियों से यही सिद्ध होता है और यहाँ भी भूमा सुख है ऐसा ही कहा गया है शंका भूमा और प्रिय प्रिय की एकता होने होने होने के के कारण कारण वह का नहीं हो सकता अथवा उसका स्वरूप से होने के कारण उसमें निर्विशेषता रहेगी इसलिए वह निर्विशेषता इंद्र को इष्ट नहीं है क्योंकि उसने ऐसा कहा था कहा है कि इस अवस्था में तो यह मैं हूँ इस प्रकार अपने को भी नहीं जानता और न इन अन्य भूतों को ही जानता है इस समय यह विनाश को ही प्राप्त हो जाता है मैं इसमें कोई फल नहीं देखता इंद्र को तो वही ज्ञान इष्ट है जिस ज्ञान से कि आत्मा संपूर्ण भूतों को और अपने को भी जानता है किसी भी अप्रिय का अनुभव नहीं करता तथा संपूर्ण लोगों को और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है समाधान ठीक है यह इंद्र को इष्ट तो अवश्य है कि ये भूत मेरे से भिन्न है तथा ये संपूर्ण लोक और भोग भी मेरे से भिन्न है और मैं इनका स्वामी हूं कि नहीं है और प्रजापति को तो इंद्र का हित बतलाना चाहिए आकाश के समान अशरीर रूप से जो संपूर्ण भूतलोक और काम के आत्मभाव को प्राप्त होकर उन्हें प्राप्त करना है उस हित विषय का इंद्र के प्रति उपदेश करना चाहिए ऐसा प्रज, प्रजापति को अभिमत है राजा की राज्य प्राप्ति के समान अन्य भाव से लोकादि की प्राप्ति प्रजा, को अभिमत नहीं है तब ऐसी अवस्था में आत्मा का एकत्व होने पर कौन किसके द्वारा यह बात जान सकता है कि वे भूत है और यह मैं हूं शंका किंतु ऐसा पक्ष होने पर स्त्रियों से अथवा यानों से क्रीड़ा करता है वह यद्यपि पितृलोक की कामना करता है वह एक रूप होता है इत्यादि पूर्वोक्त ऐश्वर्य सूचक श्रुतियां अनुपन्न हो जाएंगी समाधान यह बात नहीं है क्योंकि सर्वात्मा विद्वान का किसी से विरोध न होने के कारण संपूर्ण फलों से संबंध हो सकता है जिस प्रकार मृत् की घट कमंडल और कूड़ा आदि संपूर्ण विकारों में प्राप्ति होती है का किंतु होने पर तो उसे दुख दुख भी भी संबंध होगा ही समाधान नहीं नहीं क्योंकि दुख के के आत्मत्व को प्राप्त हो जाने के कारण उससे उसका कोई विरोध नहीं है आत्मा में अविद्या के कारण होने वाली कल्पना के निमित्त से होने वाले दुख रजो में सर्पादी कल्पना के कारण होने वाले कंपादि के समान है दुख के निमित्त होता वह अविद्या आत्मा के अशरीरत्व और एकत्व तो दर्शन से उच्छिन्न हो गई है इसलिए अब उसे दुख के संबंध की आशंका होना संभव नहीं है यह शंका होती है कि जब विद्या से विद्या दग्ध हो जाती है तो उसके द्वारा ईश्वर में आरोपित किया हुआ सगुण विद्या का फलभूत पूर्वक्त ऐश्वर्य भी तो दग्ध ही हो जाता है विद्या की स्तुति के लिए उनका उपदेश कैसे सिद्ध हो सकता है उत्तर शुद्ध संकल्प का के कारण प्राप्त मायावस्था में ईश्वर से संबंध सिद्ध होता है समस्त सत्वमय उपाधि के द्वारा परमात्मा ही उन ऐश्वर्य का भुगता है इसलिए संपूर्ण अविद्याजनित व्यवहारों का अधिष्ठान परमात्मा ही है कोई दूसरा नहीं है ऐसा वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है यहाँ कोई कोई ऐसा मानते हैं कि यह का ही वर्णन किया है तथा स्वप्न और सुषुप्तावस्था में भी अन्य पुरुष का ही उल्लेख किया है अपतम रूप परमात्मा का निरूपण नहीं किया क्योंकि इन दोनों के लक्षणों में परस्पर विरोध है छायात्मादि का उपदेश करने में वे यह प्रयोजन बतलाते हैं कि परात्मा अत्यंत दुर्विय है अतः जिनका चित्त बाह्य विषयों में अत्यंत आसक्त है ऐसे उन लोगों को आरंभ में ही उसका उपदेश कर देने पर उस अत्यंत सूक्ष्म वस्तु का श्रवण करने से कहीं व्यामोह न हो जाए इसी बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं जिस प्रकार द्वितीया के दिन सूक्ष्म चंद्रमा को दिखलाने की इच्छा वाला कोई पुरुष पहले सामने वाले वृक्ष को देख यह चंद्रमा है ऐसा कहकर दिखाता है फिर किसी अन्य वृक्ष को और उसके पश्चात चंद्रमा के समीपवर्ती किसी पर्वत शिखर को यह चंद्रमा है ऐसा कहकर दिखलाता है तदनंतर वह चंद्रमा को देख लेता है इसी प्रकार प्रजापति ने यह ऐश अक्षिणी इत्यादि तीन पर्यायों से जिसका वर्णन किया है वह पर आत्मा नहीं है किंतु चौथे पर्याय में इस मरणशील देह से उत्थान कर जिस उत्तम पुरुष में वह ज्योति स्वरूप और शरीरता को प्राप्त होकर स्त्री आदि के साथ वर्तमान रहता हुआ भक्षण क्रीड़ा और रमण करता रहता है वही उत्तम पुरुष परात्मा कहा गया है ऐसा भी उनका कथन है सिद्धांती ठीक है यह व्याख्या सुनने में तो बड़ी सुभाव है किंतु इस ग्रंथ का अर्थ ऐसा नहीं हो सकता कैसे नहीं हो सकता यदि प्रजापति ने अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ते ऐसा कहकर छायात्मा का ही उपदेश किया होता तो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐसा उल्लेख करके दोनों शिष्यों द्वारा छायात्मा का ही ग्रहण किए जाने पर फिर उनका वह विपरीत ग्रहण मानकर उसकी निवृत्ति के लिए उद उपक्रम क्या देखते हो ऐसा प्रश्न और सुंदर अलंकार धारण का उपदेश यह सब व्यर्थ ही सिद्ध होगा उसके सिवा यदि उन्होंने स्वयं ही उसका उपदेश किया था तो उन्हें किसी प्रकार किए हुए ग्रहण की निवृत्ति का भी कारण बतलाना चाहिए था इसी प्रकार स्वप्नात्मा और सुषुप्तात्मा ग्रहण करने पर उनकी निवृत्ति का कारण भी उन्हें स्वयं बतलाना चाहिए था किन्तु यह उन्होंने बतलाया नहीं है इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि प्रजापति ने नेत्रांतर्गत छाया का उपदेश नहीं किया इसके सिवा दूसरी बात यह भी है कि यदि दृश्यते इस क्रियापद से नेत्रांतर्गत दृष्टा का ही उपदेश किया गया हो तभी यह कथन युक्त हो सकता है एतम तु एक ऐसा कहकर स्वप्न में भी दृष्टा का ही उपदेश किया गया है यदि कहो कि स्वप्न में दृष्टा का उपदेश नहीं किया गया तो यह कथन ठीक नहीं क्योंकि रुदनसा करता है अप्रिय वेदता सा है ऐसा कहा गया है दृष्टा के सिवा और कोई भी स्वप्न में पूजित होता हुआ सा नहीं विचरता क्योंकि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं प्रकाश होता है ऐसा एक अन्य बृहजारण्य श्रुति में युक्तिपूर्वक सिद्ध किया गया है यद्यपि स्वप्न में आत्मा सदी अंतकरण सहित रहता है तो भी वह अंत करण स्वप्नभोग की उपलब्धि के प्रति कर्णत्व को प्राप्त नहीं होता तो फिर क्या करता क्या रहता है वह पटचित्र के समान जागृत वासनाओं का आश्रयभूत दृश्य ही रहता है इसलिए उस अवस्था में दृष्टा के स्वयं प्रकाशकत्व का बाधन नहीं हो सकता इसके सिवा दूसरा हेतु यह भी है कि जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में यह भूतों को और अपने प्राप्त होने पर ही सुषुप्ति में यह अपने को और भूतों को नहीं जानता ऐसा प्रतिषेध उचित हो सकता है तथा चेतन के ही सशरीरत्व की प्राप्ति होने पर अविद्या प्रिया प्रिय का नाश नहीं होता ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होने पर अशरीर हुए उसके सशरीर अवस्था में प्राप्त हुए प्रिया प्रिय का अशरीर होने पर इसे प्रिया प्रिय स्पर्शन नहीं करते इस प्रकार प्रतिषेध करना उचित होगा स्वप्न और जागृत में एक ही आत्मा महामत्स के समान असंग रूप से विचरता है ऐसा एक अन्य बृहदारण्यक श्रुति से सिद्ध है और ऐसा जो कहा कि संप्रसाद सुषुक्वस्थापन्न जीव इस शरीर से सम्यक प्रकार से उत्थान कर जिसमें स्त्री आदि के साथ रमण करता रहता है वह अधिकरण रूप से निर्दिष्ट उत्तम पुरुष उससे भिन्न है सो भी ठीक नहीं क्योंकि चौथे पर्याय में एक त्वेवते ऐसा पूर्वक्त परामर्श करने वाला निर्देश किया गया है यदि प्रजापति को उससे भिन्न कोई और पुरुष अभिमत होता तो वे पहले समान एतम त्वेवते ऐसा न कहते इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है कि यदि उत्तम पुरुष को पूर्वोक्त पुरुषों से भिन्न मान मानेंगे तो तेज अप और अन्नादि की रचना करने वाले सत्का अपने कर प्रविष्ट हुए सं, संप्रसाद से भिन्न होता तो उसमें तू स्त्री आदि के साथ रमण करने वाला होगा ऐसा उपदेश उचित होता और यदि भूमा जीव से भिन्न होता तो भूमा में यह मैं ही हूँ ऐसा आदेश करके यह सब आत्मा ही है ऐसा उपसंहार न किया जाता इससे भिन्न कोई और दृष्टा नहीं है इस श्रुत्यंतर से भी यही सिद्ध होता है यदि संपूर्ण जीवों का प्रत्येक आत्मा ही पर आत्मा न होता तो समस्त श्रुतियों में परमात्मा के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग न किया जाता अतः एक ही आत्मा इस प्रकरण का विषय सिद्ध होता है इसके सिवा आत्मा को संसारित्व है भी नहीं क्योंकि आत्मा में संसार अविद्या के कारण अध्यस्त है रज्जु और आकाश्य मिथ्यार के कारण अध्यस्त हुए सर्प, और मलादी उनके नहीं हो जाते इससे के प्रयाप्रिय का नाश नहीं होता इस वाक्य की व्याख्या हो जाती है इस प्रकार पहले जो कहा गया था कि स्वप्न दृष्टा अप्रियवितता सा होता है साक्षात तो अप्रियवितता ही नहीं होता सुध हो गया और यह सिद्ध हो जाने पर समस्त पर्यायों में यह अमृत और अभय है तथा यही ब्रह्म है ऐसा का प्रजापति का वचन अथवा प्रजापति का वचन भी सत्य ही सिद्ध होता है उसे कूटर का बुद्धि से मिथ्या प्रमाणित करना उचित नहीं है क्योंकि उस श्रुति वाक्य से उत्कृष्टतर प्रमाण मिलना असंभव है यदि कहो कि दुखादिप्रिय वेतृत्व तो निश्चित है और प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि मैं जरादि रहित हूँ जराग्रस्त हूँ उत्पन्न हुआ हूँ आयुष्मान हूँ गौरव हूँ श्यामा हूँ मरा हुआ हूँ इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभव के समान वह अप्रिय व्यक्तित्व भी संभव हो सकता है यदि कहो कि यह शब्द तो सत्य ही है तो वस्तुता यह बात ऐसी ही दुर्गम है इसलिए आत्मा के अविनाश के संबंध में उदक पात्र दिखाने पर भी देवराज को यह मोह ही रहा कि इस अवस्था में तो यह विनाश को ही प्राप्त हो जाता है तथा तो परम बुद्धिमान और प्रजापति का पुत्र होने पर भी विरोचन केवल देह मात्रा में आत्मबुद्धि करने वाला हुआ इसी प्रकार वैनाशिक लोग इंद्र के रूप आत्मा भय के समुद्र में डूब तथा दृष्टा दो देहादि से भिन्न जानकर भी शास्त्र प्रमाण को छोड़ देने के कारण मृत्यु के विषयभूत भूत भेद दर्शन में ही पड़े रह गए एवं अन्य काणादि मतावलंबी कषाय से रंगे हुए वस्त्र को क्षारादि से शुद्ध करने के समान आत्मा के नौ गुणों से युक्त आत्मद्रव्य को शुद्ध करने में लग गए तथा तो दूसरे कर्मकांडी लोग बाह्य विषयों में आसक्त चित्त होने के कारण वेदों को प्रमाण मानने वाले होने पर भी इंद्र के समान परमार्थ सत्य आत्मिक को अपना विनाशा समझ कर घटी यंत्र के समान ऊपर नीचे आते जाते रात दिन भटकते रहते हैं फिर जो स्वभाव से ही बाह्य विषयों में आसक्त चित्त है उन अन्य विवेकहीन क्षुद्र जीवों की तो क्या ही बात है अतः जिन्होंने संपूर्ण बाह्य का त्याग कर दिया है जिनकी कोई और गति नहीं है और जो प्रजापति के संप्रदाय का अनुसरण करने वाले हैं वेदांत विज्ञान परायण अत्याश्रमी पूज्यतम परिवाज के द्वारा ही यह चार प्रकरणों में उपनिबंध प्रतिपादित आत्म ज्ञातव्य है तथा आज भी वे ही इसका उपदेश करते हैं और कोई नहीं ऐसी अवस्था में जिस प्रकार अविद्यावश शरीर के साथ अविशेषता अर्थात सशरीरता को ही प्राप्त हुए अशरीर संप्रसाद की शरीर से उत्थान कर अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है वह बतलानी चाहिए इसलिए यह दृष्टांत कहा जाता है श्लोक दूसरा वायु शरीर है अभ्र विद्युत और मेघ ध्वनि ये सब अशरीर है जिस प्रकार ये सब उस आकाश से समुत्थान कर सूर्य की परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में परिणत हो जाते हैं तो वायु और शरीर है, इसके सिर एवं हाथ पाओ वाला शरीर नहीं है इसलिए यह अशरीर है तथा बादल बिजली और मेघ ध्वनि यह भी अशरीर है ऐसा होने पर भी जिस प्रकार वर्षादी प्रयोजन की पूर्ति होने पर ये उस आकाश से समुत्थान इस प्रकार प्रकारि में स्थित श्रुति दुलोक संबंधी आकाश का परोक्ष रूप से निर्देश करती है आदि आकाश की संज्ञा को, को प्राप्त हो जाते हैं जिस प्रकार संप्रसाद अविद्यावस्था में देहात्म भाव को ही प्राप्त रहता है उसी प्रकार तद रूपता को प्राप्त हुए वे सब वर्षा आदि प्रयोजन की पृति के लिए इस के संबंधी आकाश देश से समुत्थान करते हैं किस प्रकार समुत्थान करते हैं शिशिर का अंत होने पर सूर्य के परम तेज ग्रीष्मीन प्रकृष्ट तेज को उपसंपन्न हो अर्थात सविता के अभिताप को प्राप्त हो उस आदित्य के अभिताप से विभिन्न भाव को प्राप्त होकर अपने अपने स्वरूप से संपन्न हो जाते हैं उनमें वायु पूर्व वायु आदि रूप से आदि अपने रूपों से बादल भाव को त्याग कर भूमि पर्वत एवं हाथी आदि के सदृश आकारों से आदि अपने चपल रूप से और गर्जना तथा वज्रपात आदि अपने रूप से स्थित हो जाते हैं इस प्रकार वर्षा काल आने पर ये सभी अपने अपने रूप से निष्पन्न हो जाते हैं जैसा कि यह दृष्टांत है शोक तो तीसरा उसी प्रकार यह सम्रसाद इस शरीर से समुत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में में स्थित हो जाता है। है। वह वह उत्तम पुरुष उस अवस्था में वह हस्ता क्रीडा करता और स्त्री अथवा ज्ञाति जनक के साथ रमण करता अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीर को स्मरण न करता वह सब और विचरता है जिस प्रकार घोड़ा या बैल गाड़ी में जुता रहता है उसी प्रकार यह प्राण इस शरीर में जूता हुआ है भाष्यर्थ, उसी प्रकार आदि के के को प्राप्त होने समान सांसारिक अवस्था में शरीर की समता को प्राप्त हुआ अर्थात मैं इसका पुत्र हूँ मैं उत्पन्न हुआ हूँ हु, जराग्रस्त हूँ मरूंगा इस प्रकार समझने वाले इंद्र को जिस प्रकार प्रजापति ने समझाया था कि उसी क्रम से तू दे तू है इस प्रकार समझाया हुआ वह यह सम्रसाद जीव आकाश से वायु आदि के समान इस शरीर से समुत्थान कर देहादि से विलक्षण आत्म स्वरूपों को जानकर, अर्थात देहात्म भावना को त्याग कर अपने स्वाभाविक सत से ही स्थित हो जाता है इस प्रकार पहले इसकी व्याख्या की जा चुकी है वह संप्रसाद अपने जिस स्वाभाविक स्वरूप स्थित होता है, जिस प्रकार से हो जाती है उसी प्रकार वह उत्तम पुरुष जो उत्तम हो और पुरुष हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं अक्षय पुरुष और स्वप्न पुरुष ये दोनों व्यक्त है किन्तु सुषिप्त पुरुष अपने स्वाभाविक रूप में स्थित होकर सम्यक प्रकार से लीन तथा और है। इनमें और जो और जो पुरुष है।, है इसका निरूपण गीता में किया है वह संप्रसाद अपने स्वाभाविक रूप से स्वयं स्वात्मा में स्थित हुआ आत्मनिष्ठ होने के कारण सबका अंतरात्मा आत्मूत होकर सब और संचार करता है कभी इंद्रादी रूप से जक्षत हस्ता अथवा मनोवंचित बढ़िया घटिया भोजन को भक्षण करता हुआ कभी मनोमात्र अर्थात केवल संकल्प से ही उत्पन्न हुए अथवा ब्रह्मलोक संबंधी भोगों के साथ क्रीड़ा करता और स्त्री आदि के साथ मन के ही द्वारा रमण करता हुआ उपजनकों जो स्त्री पुरुषों के पारस्परिक सह गमन से उत्पन्न होता है अथवा आत्मरूप से या अपनी समीपता से उत्पन्न होता है ऐसे इस शरीर का नाम उपजन है इसे स्मरण करता हुआ सब और संचार करता है क्योंकि उसका स्मरण करने से तो दुख ही होगा कारण वह दुखात्मक है शंका यदि वह अनुभूत शरीर का स्मरण नहीं करता तब तो मुक्त पुरुष की असर्वज्ञता सिद्ध होती है समाधान यहाँ यह दोष नहीं है जिस मिथ्या ज्ञान ज्ञानादि के द्वारा उस शरीर की उत्पत्ति हुई थी वह मिथ्या ज्ञानादि ज्ञान से उच्छिन्न हो गए इसलिए अब उसका उस शरीर का अनुभव नहीं होता अतः उसका स्मरण न करने में सर्वज्ञता की हानि नहीं हो सकती जो वस्तु उन्मत्त या गृहग्रस्त पुरुष को अनुभव होती थी उसे निवृत्ति होने पर भी स्मरण करना चाहिए ऐसी बात नहीं है इसी प्रकार इस प्रसंग में जो भी शरीर अविद्या रूप दोष वाले संसारियों द्वारा अनुभव किया जाता है वह अशरी सर्वात्मा को स्पर्श नहीं करता क्योंकि उसमें उसके अविद्या रूप निमित्त का अभाव है रिपीट समाधान यह अनुभव नहीं होता अतः उसका स्मरण न करने में सर्वज्ञता की हानि नहीं हो सकती जो वस्तु उन्मत्त या ग्रहग्रस्त पुरुष को अनुभव होती थी उसे उन्मादिदी की उन्मादादि की निवृत्ति होने पर भी स्मरण करना चाहिए ऐसी बात नहीं है इसी प्रकार इस प्रसंग में भी जो शरीर अविद्या रूप दोष वाले संसारियों द्वारा अनुभव किया जाता है वह अशरीर सर्वात्मा को स्पर्श नहीं करता क्योंकि उसमें उसके अविद्या रूप निमित्त का अभाव है किंतु जिनके दोष नष्ट हो गए हैं और रागद्वेश कषा यक्षीण हो गए है उन पुरुषों द्वारा मिथ्या विषय अभिनिवेश रूप अनुत के कारण अज्ञानियों के अनुभव में न आने वाले जिस मानस सत्य भोगों का अनुभव किया जाता है वे विद्या द्वारा अभिव्यक्त होने वाले होने के कारण इस प्रकार उपयुक्त सर्वात्म विद्वान से संबंधित है इसी से आत्मज्ञान की स्तुति के लिए उनका निर्देश किया जाता है अतः यह ए ब्रह्म लोके ऐसा जो निर्देश किया गया है वह ठीक ही है क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है अतः वे कहे भी रहे तथापि ब्रह्मलोक में ही है इस प्रकार कहे जाते हैं किंतु वह एक होता हुआ न तो अन्य कुछ देखता है न अन्य कुछ है और न अन्य कुछ जानता है वह भूमा है और वह ब्रह्मलोक संबंधी भोगों को देखता हुआ रमण करता है ये दोनों कथन तो परस्पर विरुद्ध है जिस प्रकार यह कहा जाए कि एक पुरुष जिस क्षण में देखता है उसी क्षण में नहीं भी देखता समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि एक अन्य श्रुति में इसका निराकरण कर दिया गया है दृष्टा की दृष्टि का परिलोप न होने के कारण वह देखता ही रहता है और दृष्टा के भिन्न भोगों का अभाव होने के कारण वह नहीं भी देखता यद्यपि इस में वह द्वैता भाव बदलाया गया है तथापि मुक्त के लिए भी सब कुछ एक रूप होने के कारण समान रूप से द्वैताभाव है इस विषय में किसके द्वारा क्या देखे ऐसा कहा, कहा ही गया है यह पुरुष अशरीर रूप और अपहत पापमादी लक्षणों वाला होने पर भी नेत्र में दिखलाई देता है ऐसा प्रजापति ने क्यों कहा ऐसी जंका होने पर जिस प्रकार यह नेत्र में साक्षात दिखलाई देता है वह चाहिए इसी से यह आगे का वक्तव्य आरंभ किया जाता है नेत्र के भीतर उसके दिखलाई देने में क्या कारण है श्रुति है हैं जिस प्रकार प्रयोग्य अथवा स यथा प्रयोग्य इस पद समूह में सह शब्द प्रयोग्य प्रयोग्यक है जो प्रयुक्त होता है वह अश्वया वृषभ प्रयोग्य कहलाता है वह जिस प्रकार लोक में जिसके द्वारा सब उड़ जाते हैं वह रथ या गाड़ी आचरण कहलाता है उस आचरण में उसे खींचने के लिए अश्व या वृषभ जूता रहता है इसी प्रकार इस रथ स्थानीय शरीर में पांच वृत्तियों वाला प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि से संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति इन दो शक्तियों से संयुक्त है अर्थात अपने कर्म फलक के उपभोग के लिए नियुक्त है किसके उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रमण करूंगा और किसके स्थित होने पर मैं रहूंगा इस श्रुति के अनुसार राजा जिस प्रकार सर्वाधिकारी को नियुक्त करता है उसी प्रकार ईश्वर ने दर्शन श्रवण और चेष्टा आदि व्यापार में प्राण को अधिकारी बनाया है रूप की उपलब्धि का द्वारूत चक्षु इंद्रिय उसकी मात्रा अर्थात एक देश है श्लोक चौथा जिसमें यह चक्षु द्वारा उपलक्षित आकाश अनुभव है वह चाक्षुष पुरुष है उसके रूप ग्रहण के लिए नेत्र नेत्रिय है जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं इसे सूंघू वह आत्मा है उसके गंध ग्रहण के लिए नासिका है और जो ऐसा समझता है कि मैं यह शब्द बोलूँ वही आत्मा है उसके शब्दोच्चारण के लिए वाग है तथा जो ऐसे जानता है कि मैं यह श्रवण करूँ वह भी आत्मा है श्रवण करने के लिए श्रोत इंद्रिय है यह कृष्ण में, आकाश में अनुशक्त अर्थात अनुगत है। उस अवस्था में यह प्रकृत अशरीर आत्मा चाक्षुष चक्षु में रहने वाला है इसलिए चाक्षुष है उसके देखने रूपोपलब्धि करने के लिए चक्षुकर्ण है देहादि दे से सहत होने के कारण जिस पर दृष्टा के लिए यह कारण है वह पर अशरीर आत्मा इस नेत्र के अंतर्गत दर्शन रूप लिंग से उससे असहत देखा जाता है नेत्र के अंतर्गत दिखलाई देता है यह बात प्रजापति ने संपूर्ण इंद्रिय रूप द्वारों के उपलक्षण के लिए कही है तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विषयों का उपलब्ध करने वाला वही है चक्षु इंद्रिय स्फुट उपलब्धि का कारण है इसलिए समस्त श्रुतियों में अक्षिणी यह विशेष वचन है मैंने देखा है इसलिए यह सत्य है इस श्रुति से भी यह सिद्ध होता है।, तथा इस शरीर में जो यह जानता है किस प्रकार जानता है मैं यह सुगंधि या दुर्गंधि सूंगू अर्थात इसका गंध जानू ऐसा जो जानता है वह आत्मा है <coughs> उसके गंध अर्थात गंध ज्ञान के लिए घ्राण है और जो ऐसे जानता है कि मैं यह वचन उच्चारण करूं, अर्थात बोलूं, वह आत्मा है उसकी शब्द शब्दोच्चारण क्रिया की सिद्धि के लिए वाक इंद्रियकरण है तथा जो यह जानता है कि मैं यह श्रवण करूं, वह आत्मा है उसके शब्द श्रवण के लिए श्रोत्र इंद्रिय है श्लोक पांचवा और जो यह जानता है कि मैं मनन करूँ वह आत्मा है मन उसका दिव्य नेत्र है वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षु के द्वारा भोगों को देखता हुआ रमन करता है भाष्यर्थ। और जो यह जानता है कि मैं इसका मनन करूं अर्थात बाह्य इंद्रियों से असंसृष्ट केवल मनन व्यापार करूं वह आत्मा है उसके मनन करने के लिए मन करण है जो जानता है वह आत्मा है इस प्रकार ही सर्वत्र प्रयोग होने के कारण यह विदित होता है कि ज्ञान ही इसका स्वरूप है जिस प्रकार की जो पूर्व से प्रकाश करता है वह सूर्य है तथा जो दक्षिण से जो पश्चिम से और उत्तर से और जो ऊपर की ओर प्रकाश करता है वह सूर्य है ऐसा कहे जाने पर यह ज्ञात होता है कि सूर्य प्रकाश स्वरूप है नेत्रादि जो इंद्रिया है वे दर्शन आदि क्रिया की निष्पत्ति के लिए है यह बात इस आत्मा की सामर्थ्य से विदित होती है आत्मा का जो ज्ञान कर्तृत्व है वह केवल सत्तामात्र में है उसकी व्याप्तता के कारण नहीं है जिस प्रकार सूर्य का प्रकाशन उसकी सत्ता मात्र में ही है किसी व्यापार प्रवणता के कारण नहीं है इसी प्रकार इसे समझना चाहिए मन इस आत्मा का दैव अप्राकृत अर्थात अन्य इंद्रियों से असाधारण चक्षु है चष्टे अने न जिससे देखता है उसे चक्षु कहते है इंद्रिया वर्तमान काल विषयक है इसलिए वे अदैव है किंतु मन तीनों कालों के विषयों की उपलब्धि का करण क्षीण दोष और सूक्ष्म की उपलब्धि का साधन है इसलिए वह दैव चक्षु कहा जाता है तथा वह आत्मा स्वरूप स्थित होने पर मुक्त तथा अविद्यात देह इंद्रिय और मन से वियुक्त है सर्वात्म भाव को प्राप्त होने पर वह आकाश के समान विशुद्ध और सर्वेश्वर है तथा मनरूप उपाधि वाला होने पर वही इस इंद्रियों के स्वामी मन से ही सूर्य के प्रकाश के समान अपनी नित्य प्रसुत दृष्टि से इन भोगों को देखता हुआ रमण करता है किन भोगों को देखता है इस पर श्रुति उनका विशेषण बतलाती है श्लोक छहवा जो ये भोग इस ब्रह्मलोक में है उन्हें देखता हुआ रमण करता है उस आत्मा की देवगण उपासना इसी से उन्हें संपूर्ण लोक और समस्त भोग प्राप्त होते हैं जो उस आत्मा को शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार जानकर साक्षात् रूप से अनुभव करता है वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है ऐसा प्रजापति ने कहा प्रजापति ने कहा जो ये भोग की की निधि के समान ब्रह्मलोक में बाह्य रूप से अच्छा दित है, अर्थात केवल संकल्प से प्राप्त होने योग्य है उन्हें वह देखता है क्योंकि इस आत्मा का प्रजापति ने इंद्र का उपदेश दिया है इसलिए उनसे श्रवण कर आज भी देवगण उसकी उपासना करते हैं उसकी उपासना से उन्हें सारे लोक और समस्त भोग प्राप्त है तत्पर्य यह है कि जिनके लिए इंद्र ने प्रजापति के यहाँ एक एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास किया था वह फल देवताओं को प्राप्त हो गया देवता महान भाग्यशाली है अतः उनके लिए वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों की प्राप्ति होनी उचित ही है किंतु इस समय मनुष्यों को तो उनका मिलना संभव नहीं है क्योंकि वे अल्पजीवी और मंदतर बुद्धि वाले हैं ऐसी शंका प्राप्त होने पर यह कहा जाता है वह वर्तमान कालीन साधक भी संपूर्ण लोग और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है वह कौन जो इंद्रादी के समान उस आत्मा को जानकर कर साक्षात अनुभव कर लेता है इस प्रकार सामान्य रूप से सभी के लिए प्रजापति ने कहा अतः आत्मज्ञान और उसके फल की प्राप्ति सभी के लिए समान है ऐसा इसका तात्पर्य है प्रजापति प्रकरण की समाप्ति के लिए है त्रयोदश खंड श्यामा छबल इस मंत्र का उपदेश श्लोक पहला मैं श्याम हृदयस्थ ब्रह्म से शबल ब्रह्म लोक को प्राप्त हूँ और शबल से श्याम को प्राप्त हूँ अश्व जिस प्रकार रोए झाड़कर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार मैं पाप को झाड़कर तथा राहु के मुख से निकले हुए चंद्रमा के समान शरीर को त्यागकर कर कृत क्रत हो अकृत नित्य ब्रह्म लोक को प्राप्त होता हूँ ब्रह्म लोक को प्राप्त होता हूँ भाष्यर्थ श्यामा छबलम प्रपद्य प्रपद्य इत्यादि मंत्र पवित्र करने वाला है और यह जप अथवा ध्यान के लिए है श्याम यह गंभीर वर्ण है ब्रह्म अत्यंत दुर्गम होने के कारण श्याम के समान श्याम है उस हृदयस्थ ब्रह्म को जानकर ध्यान के द्वारा उस श्याम ब्रह्म से शबल ब्रह्म को जो शबल के समान शबल है क्योंकि ब्रह्मलोक अरण्यादि अनेक कामनाओं से युक्त है इसलिए उसकी सबलता है उस शबल ब्रह्मलोक को मन से शरीर पात के पश्चात प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि मैं नाम रूप की अभिव्यक्ति के लिए शबल ब्रह्म लोक से श्याम, भाव को प्राप्त हुआ हूँ ऐसा इसका अभिप्राय है अतः तत्पर्य यह है कि मैं उस अपने प्रकृति स्वरूप शबल आत्मा को प्राप्त हूँ मैं शबल ब्रह्म को कैसे प्राप्त हो सकता हूँ सो बताया जाता है जिस प्रकार अश्व अपने रोये हिलाकर, द्वारा श्रम और धूलि आदि दूर करके जैसे निर्मल हो जाता है उसी प्रकार हार्द ब्रम्ह के ज्ञान से धर्माधर्म रूप पाप को झाड़कर तथा राहुग्रस्त चंद्रमा के समान जिस प्रकार की वह राहु के मुख से निकलकर प्रकाशमान हो जाता है इसी प्रकार संपूर्ण के आश्रयभूत शरीर को त्याग कर इस लोक में ही ध्यान द्वारा कृता कृता कृता हो नित्य को प्राप्त होता करोको अभिसंभवामी इसकी जरूरती मंत्र की समाप्ति के लिए है। खंड कारण रूप से आकाश सज्ञक ब्रह्म का उपदेश आकाशो वही इत्यादि श्रुति उत्तम प्रकार से ध्यान करने के लिए के निमित्त ब्रह्म का लक्षण निर्देश करने के लिए है आकाश नाम से प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है वे नाम और रूप जिसके अंतर्गत है वह ब्रह्म है वह अमृत है वही आत्मा है मैं प्रजापति के सभागृह को प्राप्त होता हूँ मैं यश सज्ञ आत्मा हूँ मैं ब्राह्मणों के यश क्षत्रियो के यश और वैश्यों के यश यश स्वरूप आत्मा को प्राप्त होता हूँ वह मैं यशो का यश हूँ चिन्ह को प्राप्त न हो प्राप्त न हो आकाश इस नाम से श्रुतियों में आत्मा प्रसिद्ध है क्योंकि वह आकाश के समान अशरीर और, और सूक्ष्म है वह आकाश आकाश सज्ञ आत्मा जल के फेन स्थानीय अपने में स्थित नाम और रूप का निर्वहिता निर्वाह करने वाला अर्थात उन्हें व्यक्त करने वाला है वे नाम और रूप जिसके अंतर्गत है जिस के अंतरा वर्तमान है अथवा जो उन नाम और रूप के अंतरा मध्य में है और उन नाम और रूप से असंसप्रष्ट है तत्पर्य है कि वह ब्रह्म नाम रूप से विलक्षण और नाम रूप से असंसृष्ट है तो भी उनका निर्वाह करने वाला है अर्थात ब्रह्म ऐसे लक्षणों वाला है यही बात अंतर्गत मैत्रीय ब्राह्मण में कही गई है कि सर्वतचर की अनुभति होने के कारण सबकी चिद्रूपता है इस प्रकार इन वाक्यों की एक वाक्यता ज्ञात होती है यह बात कैसे ज्ञात होती है ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है स आत्मा आत्मा संपूर्ण जीवों का प्रत्यक्ष चेतन और स्वसंवेद्य प्रसिद्ध है उसी रूप से उन्नयन ऊा करके वह अशरीर और आकाश के समान सर्वगत आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा जानना चाहिए वह आत्मरूप ब्रह्मा अमृत अमरण धर्म है इसके आगे मंत्र है प्रजापति चतुर्मुख ब्रह्मा का नाम है उनकी सभा अर्थात प्रभु विमित नामक ग्रह को मैं प्राप्त हूँ जाऊं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 मैं इस प्रकार आत्मा को क्यों प्राप्त होता हूं, सो बतलाया जाता है ये तो जो रंग में पके हुए के समान लाल है तथा औदत्त का दंत रहित होने पर भी औदत्त का भक्षण करने वाला स्त्री चिन्ह को क्योंकि वह अपना सेवन करने वालों के तेज बल वीर विज्ञान और धर्म का हनन अर्थात विनाश करने वाला है जो ऐसे लक्षणों वाला शेत लिंदु पिछल स्त्री चिन्ह है उसे प्राप्त न हो उसमें गमन न करूं, माभिगाम माभिगाम यह उसका अत्यंत अनर्थ हेतुत्व प्रदर्शित करने के लिए है पंद्रह खंड आत्मज्ञान की परंपरा नियम और फल का वर्णन श्लोक अर्थ। उस इस आत्मज्ञान का ब्रह्मा ने प्रजापति के प्रति किया प्रजापति ने मनु से कहा मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया नियमानुसार गुरु के कर्तव्य कर्मों का समाप्त करता हुआ वेद का अध्ययन कर आचार्य कुल से समावर्तन कर कुटुंब में स्थित हो पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता हुआ पुत्र एवं शिष्यादि को धार्मिक कर संपूर्ण इंद्रियो को अपने अंतकरण में स्थापित कर शास्त्र की आज्ञा से अन्यत्र प्राणियों की हिंसा न करता हुआ वह निश्चय ही आयु की समाप्ति इस प्रकार हुआ अंत में को प्राप्त होता है और फिर नहीं फिर नहीं नहीं लौटता लौटता उपकरणों के सहित उस इस आत्मज्ञान का ओमितरम इत्यादि उपासनाओं के सहित उसका वर्णन करने वाले इस आठ अध्याय वाले ग्रंथ के साथ ब्रह्मा अथवा परमेश्वर ने प्रजापति कश्यप के प्रति वर्णन किया उन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया इस प्रकार श्रुत्यर्थ संप्रदाय परंपरा से आया हुआ यह विज्ञान आज भी विद्वानों में देखा जाता है जिस प्रकार छठे आदि इन तीन अध्यायों में वर्णन की हुई आत्मविद्या सफल समझी जाती है उसी प्रकार कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं है यह बात प्राप्त होने पर कर्मों की व्यर्थता प्राप्त होती है अतः उसकी निवृत्ति की इच्छा से विद्वानों द्वारा अनुष्ठित होने वाले कर्मों के विशिष्ट फल युक्त होने से उनकी सार्थकता का निरूपण किया जाता है आचार्य कुल से विद्यान कर अर्थात यथा विधान जैसे कि स्मृतियों ने नियम बतलाए हैं, उनसे युक्त हो अर्थ के सहित वेद का स्वाध्याय कर क्योंकि उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए स्मृत्युक्त संपूर्ण विधि कर्तव्य है अथ उसमें गुरु शुश्रक्षा की प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए श्रुति कहती है गुरु का जो करने योग्य कर्म हो उसे करके जो कर्म शून्य समय शेष रहे उस समय में वेद का अध्ययन कर ऐसा इसका तात्पर्य है अतः अभिप्राय यह है कि इस प्रकार नियम विद्यार्थी का अध्ययन किया हुआ वेद ही कर्म और ज्ञान की फल प्राप्ति का हेतु होता है और किसी प्रकार नहीं अभिस अर्थात धर्म को समाप्त कर गुरुकुल से निवृत्त हो नियम पूर्वक स्त्री परिग्रह कर कुटुंब हो अर्थात गृहस्थाश्रम में विहित कर्म में तत्पर हो वहाँ भी गृहस्थाश्रम के लिए विहित कर्मों में स्वाध्याय की प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए ऐसा कहा जाता है चुचि विविक्त अर्थात अपवित्र पदार्थों से रहित स्थान में यथा बैठकर स्वाध्याय करता हुआ प्रतिदिन पाठ और इता शक्ति से अधिक धार्मिक द्वारा उनका नियमन करता हुआ आत्मनि अपने हृदय में यानी हृदय ब्रम्ह में संपूर्ण इंद्रिय को स्थापित उपस कर और इंद्रिय निग्रह द्वारा कर्मो का संन्यास कर अहिंसन हिंसा अर्थात परपीड़ा न करता हुआ यानी स्थावर समस्त प्राणियों को पीड़ित न करता हुआ भिक्षा के लिए किए हुए भ्रमण आदि से भी परपीड़ा हिंसा हो सकती है इसलिए श्रुति कहती है अन्यत्र जो शास्त्राद्या का विषय है उसे तीर्थ कहते हैं अतः तात्पर्य यह है कि उसके सिवा अन्यत्र हिंसा न करता हुआ यह नियम सभी आश्रमों के लिए समान है कुछ अन्य विद्वान लोग तो ऐसा कहते हैं कि के सिवा और सब जगह हिंसा, अहिंसा का ही विधान है ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है और फिर शरीर ग्रहण करने के लिए नहीं लौटता क्योंकि पुनरावृत्ति की प्राप्ति का प्रतिषेध किया गया है तात्पर्य की मार्ग कार्य ब्रह्म के लोक को प्राप्त हो जब तक की स्थिति रहती है है तब तक वह वह वही रहता है, उसका नाश होने से वहा वहां से पूर्व वहां नहीं लौटता पुनरावर्तते पुनरावर्तते यह उपनिषद विद्या की समाप्ति सूचित करने के लिए है आठवां अध्याय समाप्त उपनिषद भाष्य समाप्त